होगा विद्या का प्रकाशक ये भी पुरुष पुरुष होने से उसमें आएगा आएगा विद्या का कर्ता नहीं है केवल संप्रदाय का कर्ता है संप्रदाय का कर्ता संप्रदाय का प्रवर्तक गुरु शिष्य परंपरा का ये विद्या प्रदान कर रहा है आगे पक्ष संधिकार है यथा उपनिषदोपि यदि पुषसो विवक्षि पौरषेस्वपरिहारा तथा तरही तथा सबदाध्य भवित स्वये स्वधाधक स्वृत्ति प्रसंगाशंक जैसे यथा यहां विद्या पुरुष पुरुष विद्या का कर्तृत्व नहीं, नहीं है पुरुष विद्या का कर्ता नहीं है तो संप्रदाय प्रवर्तन इसी प्रकार के उपनिषद उपनिषद मंत्रिषद मंत्री यदि पुरुष संबंध विवक्षित यहाँ भी पुरुष मंत्रों का कर्ता नहीं है वक्तृ परंपरा इसी प्रकार की अर्थात पुरुष केवल मंत्र का व्याख्यान कर कहेंगे कि दिया परिहार है विद्या पौरुष जैसा नहीं है क्योंकि केवल संप्रदाय प्रवर्तक इसी प्रकार की यह जो मंत्र है यह भी यहाँ पुरुष कोई इसका करता नहीं है केवल वक्ता है वकृ परम्परा यही संबंध है मंत्रों के साथ इससे तो हो पुरुष का यह उपनिषद के साथ संबंध तो तो ये परंपरा इसको कहने के लिए आपके पास कोई तो प्रमाण होना चाहिए आप अपना बुद्धि से कहते कैसे कहेंगे तो प्रमाण पूर्ण होगा कहते दूसरा कोई मंत्र होना चाहिए वो मंत्र कहेगा कि पुरुष उपनिषद का बीच में संबंध प्रकार की कहना चाहिए तर अभिधायक अन्य नवित उपनिषद पुरुष का जो संबंध है वो कर्तित्व नहीं है केवल वकृति परंपरा इस प्रकार की इसको और कहने के लिए अभिधायक अभिधायक अभिपूर्वस्तु भाषण अर्थात कहने वाला अन्य भवित मंत्रेण और अन्य कोई मंत्र होना चाहिए जो कहेगा उपनिषद और पुरुषों का बीच में संबंध केवल वक्तृ परंपरा अन्य नवितव्यम इसको कहते हैं भाववाची प्रयोग अर्थात अन्य भवित अर्ति इसको कर्तवाची ले लेने से तथा वो तो अभिधायको अभिधाय अन्यो अभिधायक इस प्रकार की कर्तवाच्य हो जाएगा भाव दे, दे, दे तो कहेंगे यही मंत्र अपना संबंध पुरुषों के साथ स्वयं क्यों नहीं कह देगा अन्य को कहेगा अर्थात दो व्यक्ति परस्पर में मिलते हैं तो स्वयं कह देता है कि मेरा नाम ये है मैं यहाँ से आया हूँ अभी आप कहते हैं कि दो का संबंध को कहने के लिए तृतीय चाहिए ऐसा होता है लोग तृतीय व्यक्ति होता है वो कह देता है कि देखिए जी इनका नाम ये है उनका नाम ये है ये यह यहाँ से आए है इसे कह देते हैं तो पुरोक्ष पक्ष कहते हैं कि स्वयं क्यों स्वयं का संबंध नहीं कहेगा मतलब सिद्धांति कह देगा ये बात की स्वयं स्वयं का संबंध को कह देगा पूर्व पक्ष कहता है कि स्वयं एवं स्व संबंध विधायक स्वृत्ति प्रसंग पक्ष का तात्पर्य हो कि उपनिषद पुरुष संबंध कहने वाला कोई होना चाहिए तो स्वयं उपनिषद ही कह देगा उपनिषद उपनिषद मंत्र ही स्वयं संबंध को कह देगा पूर्व पक्ष कहता है कि इस प्रकार की होगा तो स्वृत्ति प्रसंगत इसको आत्माश्रय कहते है स्वयं ही स्वयं का संबंध को कहता है छ नंबर टिप्पणी देखिए स्वयं उपनिषद प्रतिपाद्य सो अगर सो का प्रतिपादन करेगा सो पुरुष संबंध स्व प्रतिपाद्य शो को साक्षात नहीं कर रहा है, और का संबंधों को कर रहा है। तो शो तो अगर संबंध का जो करेगा वो संबंधियों को भी कहेगा नहीं कहेगा कहेगा नहीं तो संबंधी हो गया है पुरुष दूसरा उपनिषद ये संबंध को कहेगा उपनिषद और कहेगा कि हमारा और पुरुषों का बीच में संबंध तो हमारा जो कहता है तो स्वयं का प्रतिपादन भी स्वयं करता है संबंध का प्रतिपादन करने के लिए संबंधी का प्रतिपादन करना पड़ता है तो आत्माश्रय आत्माश्रय ज्ञप्ति में आत्माश्रय ज्ञ्ती में अर्थात सो सो का ही व्याख्यान कर रहा है इस प्रकार आत्माश्रय स शो ज्ञाने प्रतिपादकत्वेन प्रतिपादक ज्ञान के लिए शो का प्रतिपादन कर रहा है शो का संबंध कहने के लिए शो को कहना पड़ता है और शो को कहेगा कौन कहेगा सो ही कहेगा तो सो शो ज्ञान तो में सोश प्रतिपादकत्व न अर्थात सो ही शो का प्रतिपादन कर रहा है इसको कहा जाता है आत्माश्रय दोष स्वयं तो अपना नाम ही लेना नहीं चाहिए और अपने आप को प्रतिपादन करना तो बड़ा ये ये और तो ऐसे शास्त्रीय दोष हैं है तो ज्ञप्ति तो? में तो स्वयं का ज्ञान होने हो आत्माश्य स्वयं स्वयं का ही व्याख्यान करेगा आत्म नाम गुरुर ना... गुरु नाम नाम कृपाण हो गया है ये सब नहीं करना चाहिए स्वयं अपने नाम को जैसे बहुत अहंकार का परिचय होता है मैं कहता हूँ ईश्वर का नहीं करके अपना नाम लेकर के कहेगा देव मैं कहता हूँ ये अहंकार का प्रति होता है गुरु नाम गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए कुछ परोक्ष नाम लेकर वहाँ का महाराज इस प्रकार के है। नाम आती जो है उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए तो, श्रेयस काम जो अपना कल्याण चाहता है वो न ले और ज्येष्ठ प्रत्ये अपना जो ज्येष्ठ संतान है उसका नाम नहीं लेना चाहिए और कवत्र पुरुष और स्त्री का भी नाम नहीं लेना चाहिए तो पुरुष का नाम मतलब पति का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए और पति भी अपना पत्नी का नाम नहीं चाहिए। ये दो तो किसी प्रकार की अर्थात परोक्षा जैसे हम लोग कहते हैं कैलाश हमारे गुरु जी तो इस प्रकार की कहते है किसी प्रकार के परोक्षा और, और कुछ कुछ उपाय नहीं तो कहते है की अर्थात तो उनके शिष्य लोग अथवा उनके तो भक्त लोग महाराज महाराष्ट्र को इस नाम से जानते हैं इस प्रकार के परोक्षण करना है और कहीं आप गए हैं कुछ लिखना पड़ेगा वहां तो करना ही पड़ेगा तो आत्माश्रय ये ज्ञप्ती में आत्माश्रय जैसे ज्ञापति में अनुन्याश्रय हम व्याकरण में दिखाते हैं हल अंतिम का ज्ञान तभी आपको होगा अगर हल क्या है इसका ज्ञान हो तो क्योंकि उपदेश से अंतिम हल इतिशियात कहा जाएगा ये अंतिम हल कहने से हल क्या है इसका ज्ञान पहले चाहिए और हल क्या चीज है प्रत्याहार ये प्रत्याहार कौन बताएगा प्रत्याहार क्या चीज है कौन बताएगा आदि आदिर इता तभी आदि आदि आदि इता सह तो ये जो इत कार्य करने के लिए ये इत चाहिए अंत्य होना चाहिए इत और आदि कोई वर्णन को लेकर प्रत्याहार तो बनाएगा अभी इत कौन देगा देगा तो हल अत्यम सूत्र कार्य करने के लिए उसको हल प्रत्याहार का अर्थ चाहिए जो कि आदिर अंत्यन सहयता सूत्र देगा, देगा हलनतेम तो हलनतेम सूत्र का ज्ञान के लिए आदिर अंत्यन सहायता सूत्र का ज्ञान चाहिए और आदिर अंत्यन सूत्र का ज्ञान के लिए हलनतेम का ज्ञान चाहिए इसको ज्ञप्ति में अनुन्याश्रय इसका ज्ञान के लिए उसका ज्ञान चाहिए उसका ज्ञान के लिए इसका ज्ञान चाहिए तो स्वयं तो का ज्ञान स्वयं करवा रहा है तो उपनिषद ही संबंधी पुरुष उपनिषद का संबंध होगा संबंधी हो गया उपनिषद तो उपनिषद स्वयं ही स्वयं का ज्ञान करवा रहा है इसको में आत्माश्रय स्वयं स्वयं का ज्ञान है है है ठीक में स्वयं स्व संबंध अभिधायक प्रसंगा आत्माश्रय कहते हैं सस्व स्वृत्ति आत्मा के आह मूल में प्रथम पंक्ति में कहा स्वयं स्वयम तो ये उपनिषद का पुरुष के साथ संबंध स्वयं ही कह रही है विद्या विद्या की के, के लिए संबंध स्वयं स्वयं कर रहे हैं है सो ब्रितेर सो ब्रितेर यहां जो है न दोष दोष का जो ज्ञान करवा रहा ये कोई नहीं सिद्धांत मान लिया हाँ ये ठीक है शो का ज्ञान स्वयं ही कर रहा है ही स्वयं अपना संबंध कह रही है फिर भी ये कोई दोष नहीं होगा क्योंकि संबंध कहना तात्पर्य नहीं है स्वयं स्वयं का व्याख्यान करने से आत्मा स्वयं स्वयं का व्याख्यान करना यहाँ तात्पर्य नहीं है विद्या में स्तुति करना यहाँ तात्पर्य है अगर तात्पर्य भूत हो करके उसको कहेगा तो दोष लग जाएगा किंतु तो वो तात्पर्य नहीं अन्य कुछ कार्य कर रहा है इसको गौणा रह गया तो ये दोष नहीं माना जाएगा विद्यास्तु तो तात्परिया आत्माश्रयादिना दोषत्व जो तात्पर्य विषय भूत है अर्थ अर्थात जिसको कहना उसका मुख्य उद्देश्य है उससे अगर ये आत्माश्रय दोष आ जाएगा तो मानना पड़ेगा ये दोष है प्रकृते सो तो स्वयं प्रत्यक्षेण अवगमान स्व प्रतिपादने यहाँ तो यह संबंध यह तो से उपनिषद पुरुष संबंध से प्रत्यक्षेण अवगमान तो अध्ययन करेगा पुरुष ये तो प्रत्यक्ष से संबंध पता चलता है इसलिए स्व प्रतिपादने न स्विपादनेपर्य तो उपनिषद अपने आप को प्रतिपादन कर रहा है पुरुषों के साथ संबंधों को कह रहा है ये कोई अर्थात मुख्य बात नहीं है स्तुति मात्र इसलिए नया पुस्तक लेने के लिए हम बोला था और पाठ संस्कृत इसमें ठीक है नया में ठीक है इसमें, है, है। तो इसमें थोड़ा अधिक त्रुटि है पुराना पुस्तक में स्तुतिर वाह जो लोग नया पढ़ते हैं तो बिल्कुल नया पुस्तक ले लेना अच्छा है अगर पुराना पुस्तक में बहुत ज्यादा टिप्पणी इत्यादि लिख लिया तो परिवर्तन करना जैसे हमको भी परिवर्तन करना किताब कठिन पढ़ेगा इतना फिर कुल लिखेगा तो नहीं तो नया ले लीजिए अच्छा है अच्छा आगे स्तुतिर वाह अभी आप कहते है कि विद्या की स्तुति की जा रही है यहाँ संबंध प्रतिपादन ये सब मुख्य बात नहीं है क्यों कर रहे इत्यता श्रोत्री बुद्धि इति ऐसे तो उसका श्रोत्री बुद्धि के ऊपर में जो प्रतीक है ना वहां भी स्वयं ऐसे थोड़ा अधिक मिलेगा इसलिए हम कि नया किताब ले लीजिए भाष्य में कहते हैं एवं है गुरुणा आयासे नीदे विद्यां मही करोति एवं जैसे महर्षि जाते हैं अंगिरस के पास विद्या प्राप्त करने के लिए अंगिरस को अंगिरा से अंगिरा को ये ज्येष्ठ पुत्र इनका ब्रह्मा जी से प्रजापति पथर बचे अथर्वाह और अथर् ब्रह्मा से प्राप्त थे। एवं महद भी परम पुरुषार्थ साधन महान व्यक्तियों के द्वारा ये प्राप्त किया गया है गुरु न आया से न महान परिश्रम करके क्यों कहते हैं परम पुरुषार्थ का साधन है पुरुषार्थ चार होते हैं धर्म अर्थ काम इसमें परम पुरुषार्थ हो गया मोक्ष मोक्ष मुख्षे का साधन हो गया विद्या इसी को कहते हैं परम पुरुषार्थ का साधन है परम पुरुषार्थ का जो साधन होगा उसको प्राप्त करने के लिए उतना भी आयास लगेगा गुरुणा आयास न लब्धा विद्या ये दिखाते हैं श्रोत्री बुद्धि प्ररोचनाय विद्यांग मही करती विद्या को महान करके दिखाते हैं क्यों श्रोता का बुद्धि में प्ररोचना हो उसके अंदर में रुचि उत्पन्न हो श्रोता में इसलिए महान दिखाते हैं आगे टिका में स्तुतिया इति स्तुति के द्वारा प्ररोचितायाम ही विद्याम विद्या स्तुति करके जब विद्या में रुचि उत्पादन कर दी जाएगी तब सादरा सन ये श्रोता श्रोता सब आदर पूर्वक प्रवर्तये प्रवर्तये प्रवृत्त होंगे रन लातु क्या है पद है वर्तने तो प्रवर्ते है टीका तो में दिए प्रवर्तये इति पाठो युक्त यहाँ तो कैलाश पुस्तक में प्रवर्तये प्रवर्ते पाठ हो गया मूल में टीका जो पाठ था वो इस की पाठ था इसलिए ऐसे पाठ होना चाहिए बड़े महाराज का पुस्तक में तो पाठ पाठभेद करके प्रवर्ते मूल में है तो पाठभेद नीचे दिखाया गया प्रवर्ते हुकार के सामने में प्रवते ऐसे होगा प्रवर्ते हैं वृत्तु धातु विद्याजनम तदव अशा उपनिषद प्रयोजन भविष्य विद्यासबंध विद्या का प्रयोजन विद्या का कार्य क्या है मोक्ष विद्या का प्रयोजन मोक्ष उपनिषदो तद उपनिषद का भी प्रयोजन वही है तो उप, का प्रयोजन देगा विद्या उपना करा भविष्यति इति विद्या प्रयोजन आह का प्रयोजन और विद्या का संबंध ये कहेंगे ये अनुबंध होते हैं अनुबंध चार होते हैं संबंध साधिकारी च प्रयोजनं प्रयोजन तभी प्रयोजन संबंध ये कहते ये का क्या प्रयोजन है और क्या संबंध है भाष्य में विद्यायाः साध्य विद्यासाधन लक्षण संबंध उतर वश्यति प्रयोजन ये परम प्रयोजन क्या है परम पुरुषार्थ तो प्रयोजन अर्थात तो मोक्षण सहयोग है सह तृतीय विद्या का क्या संबंध है कहते हैं साध्य साधन लक्षण संबंध तो मोक्ष इसमें साध्य साधन अर्थात मोक्ष साध्य का अर्थ है की अमोक्ष का जो भ्रांति है वो भ्रांति को निराकरण करना अज्ञान दूर करना ऐसा नहीं की मोक्ष को अर्थ आत्मा ही होता है ब्रह्म तो साध्य नहीं है तो साध्य अभी कर तो अप्राप्त का जो भ्रम है वो भ्रम का निराकरण इसलिए कहते हैं कि विद्या से अविद्या की निवृत्ति मात्र हो जाएगी आत्मा का कुछ उत्पन्न हो जाएगा ऐसा नहीं है साध्यों साध्यों संबंध साध्य साधन लक्षण संबंध में कैसा समास लेंगे साध्य साधने ये संबंध से लक्षणअर्था स्वरूप साध्य साधन यही संबंध का स्वरूप है ये संबंध कैसा है साध्य साधन संबंध है उतर व्य आगे कही गे भग्रंथिशय क्षीयते चाक दृष्टि तो हृदय ग्रंथि ग्रंथी ग्रंथिय ग्रंथि कहते हैं हम चिद रूप होने पर भी अचित रूप के साथ हमारा जो संबंध हो गया ये मनोबुद्धि देह प्राण इंद्रिय ये सब के साथ जो संबंध हो जाता है इसको कहते हैं ग्रंथि इसमें मुख्य हो गया अहंकार तो अहंकार के साथ चैतन्य का जो संबंध हो जाता है इसको हृदय ग्रंथि कहा गया भिद्य ते तो भीद्यते ये, ये कर्म नहीं यहाँ कर्म करतृ प्रयोग कर्मकर्त्री प्रयोग अर्थात जहा हम कर्मों को कर्ता बना देते हैं उसको हैं कर्मकर्त्री प्रयोग कर्म जिसे कहते हैं कि वो दन पचति कर्म कौन है वो दन्म। वो दन्म। बात बन पका रहा है किंतु अगर कहेंगे चावल ऐसा है कि वो स्वयं ही पक जाता है तो वहां कहा नहीं करके ये हो जाएगा पच्चते। तभी वो कर्म जो कर्म था वो अभी उसको कर्ता बना दिया वो पहले कर्म था अभी उसको कर्ता बना दिया क्यों कहते तो कुछ विशेष नहीं कर रहा है वो चावल का ही विशेषता है तो जो कर्म है कर्म का विशेषता दिखाने के लिए उसको कर्ता बना देते हैं क्योंकि बाकी में करता सबसे स्वतंत्र होता है विशेष होता है अगर हम अन्य किसी को विशेष दिखाना चाहते हैं तो उसको कर्ता बना देते हैं तो वो जो यहाँ कर्म था उसको कर्ता बना दिए इसी प्रकार के यहाँ हृदय तो ग्रंथि विद्यते हृदय ग्रंथि जो भेदन होता है तो हृदय ग्रंथि भिन्नति हृदय ग्रंथि का भेदन कौन करता है विद्या विद्या इस प्रकार की कर्वाची शब्द हो जाएगा कर्ता कौन हो जाएगा विद्या कर्म हृदय ग्रंथि कुछ नहीं है हृदय ग्रंथि अपने आप ही टूट जाएगी विद्या अगर हो जाएगी तो हृदय ग्रंथि अपने आप ही टूट जाएगी विद्या क्योंकि वास्तविक ग्रंथि नहीं है तो विद्या कल्पी तो मात्र उपनिषद उपनिषद्या आशंक्या पूर्व पक्ष को सर्वदा आराम के रास्ता चाहिए वो कहेगा सुखात सुखात्भते सुखम ये पूर्व पक्ष का नारा होते हैं आराम से सुख मिल जाएगा संसार का कारण निवृत्ति अगर यही ब्रह्म विद्या का फल होगा तो कह रहे हैं तो अपर विद्या है तो से भी वो हो जाएगा अपर विद्या कर्म कर्म पर का उपासना तो उसी से ही संभवत न तदर्थम ब्रह्म विद्या प्रकाशक ब्रह्म विद्या का प्रकाश का जो उपनिषद इसका व्याख्या न करना न्याख्या करेंगे ये परा विद्या में करने का आपको क्या अंतर पड़ेगा ते ते परा विद्या में चलने के लिए आप पहले कहेंगे उसका योग्यता ये होना चाहिए वो ही कठिनाई हो गए जी आप कहेंगे कि साधन चतुष्ट होना चाहिए अपर विद्या में वो आवश्यक नहीं है विद्या तो अगर कहा जाएगा तो दोनों में ठीक है आप ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ हम दोनों ही सुन लेंगे किंतु तो आप इधर लगा देते हैं प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आप साधन सतुष्ट रहेंगे ये कठिन चीज हो गया पूर्व पक्षी उसी के लिए विरोध कर रहा है न तदर्थम ब्रह्म विद्या प्रकाशको उपनिषद व्याख्यात व्या तदर्थम तदर्थम अर्थात संसार कारण निवृत्ति तो ब्रह्म विद्या का प्रकाशक जो उपनिषद ये उपनिषद का व्याख्या आवश्यक नहीं है अपर विद्या से ही हो जाएगी जाए पूर्वपक्ष का ये वाक्य भाष्य में अपर शब्द विधि अच्छा अपरशवाच्यादीक्षणायाशतम विद्यायाम संसार कारण विद्यादिदोष निवर्तक नये उत्तर विद्या परेदकणपूर्वक अविद्यामत वर्तमान इत्यादि अत्र अर्थात इसी उपनिषद में <coughs> <coughs> विद्या कहा गया तो अपर शब्द का वाच्य क्या हो गया यहाँ कहते हैं ऋग्वेदादी लक्षणायां अभी आएगा मंत्र अथा परा परा न, न तत्रा अथापरा तत्रापरा तत्रापरा ऋग्वेद ऋग्वेदों यजुर्वेद सामवेदो थर्वेद शिक्षा कल्पो निरुक्तम व्याकरणम व्याकरण चंदो ज्योतिषमित पूरा तो हैं ऋग्वेदादि लक्षणा अर्थात ये ऋग्वेद का जो सब कर्म उपासना अंश होते हैं उसको लेना है कर्म कांड लेना है विधि प्रतिषेध मात्र कराया विद्याम विधि प्रतिषेध ये करना है ये नहीं करना है इसी में ही तात्पर्य आदि का जो सब अंश कर्मकांड का है वह कर्म कांड अंश संसार कारण अविद्या आदि दोष निवर्तकत्व नास्ती वो कर्मकांड अंश में संसार का कारण जो अविद्या आदि अविद्या आदि कहने से अविद्या काम कर्म अविद्या होगी तो आगे काम होगा क्योंकि अविद्या होने से उसका दो कार्य होंगे एक तो आवरण करेगा स्वरूप को और विक्षेप करेगा जगत दिखाएगा जगत दिखाएगा तो अपने से भिन्न पदार्थ दिखाएगा भिन्न पदार्थ दिखने से उसमे शोभन बुद्धि होगी तो किसमें शोभन शोभन बुद्धि होगी किसमें द्वेष बुद्धि हो जाएगी शोभन बुद्धि जिसमें होगा उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम करेगा द्वेष बुद्धि जिसमें हो जाएगी उसको परिहार के लिए उद्यम करेगा ये सब हो गया विधि प्रति ये प्रतिशे तो संसार कारण अविद्यादि दोष ये दोष का निवर्तकत्व अपर विद्या में नाश्ति नहीं कर पाएगा इसको स्वयं उत्तवा श्रुति इसको स्वयं ही कहेगी स्वयं उत्तवा तक में, में संसार कारण अविद्यादि दोष निवर्तक समास करके एक पद दे दिया इसका विश्व विग्रह अधिकार है टीका में संसार का कारण हो गया अविद्यादि दोष अर्थ निवर्तक, निवर्तक अपर कर्मात्मिकाया न यह जो दोष का निवर्तक संभवतीद्या नहीं होगी अपर विद्या का स्वरूप हो गया कर्मात्मिका कर्म कर्म अर्थात शारीरिक कर्म हो अथवा तो कर्म हो उपासना हो तो कर्मात्मिकाया अर्थात तो कर्म उपासना कराया न संभवती यह अविद्यादि दोष का निवर्तक कर्म नहीं होगा क्यों और अविरोधात् जो कर्म उपासना है वो अविद्या का कार्य है अविद्या होने से ही विक्षेप जगत दिखेगा शोभन बुद्धि अथवा द्वेष बुद्धि होगा तभी ये कर्म उपासना में लगेगा उसका प्राप्ति परिहार करेगी तो अविद्या और ये कर्म ये दोनों में कोई विरोध नहीं है अविद्या का कार्य ही कर्म होता है तो विरोध नहीं होने से उसका निवर्तन नहीं, नहीं होगा और ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये भी अविद्या का कार्य है ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है ब्रह्माकार वृत्ति किसका परिणाम है अंतकरण का ये अंतकरण कहाँ से आया अविद्या से तो ये ब्रह्माकार वृत्ति ये भी अविद्या का कार्य हुआ नहीं हुआ तो अगर अविद्या का कार्य कर्म उपासना अविद्या का निवर्तक नहीं होंगे अविद्या का कार्य ये ब्रह्मा कार्य की ये कैसे निवर्तक हो जाएगा तो महाराज जी आपको दृष्टांत तो देना पड़ेगा कुरुपक्ष कहेगा तो सिद्धांत दृष्टांत तो देते हैं यहाँ आरी देते हैं जो काटने लोहा को काटने के लिए जो आरी बनाते हैं वो आरी किससे बनता है लोहे से बनता है तो लोहे से बनने वाला जो आरी होता है वो लोहे को कैसे काट देता है तो इस प्रकार की दृष्टांत दे देते हैं पूर्व पक्ष कहेगा तो कर्म उपासना में भी समान हो जाएगा कितने नहीं फलो बलो कर कर्म उपासना करके कोई मुक्त हो गया आप दिखा दीजिए फिर हम भी मानेगे वो आर्यह को काट देगा किंतु वो नहीं काटता है विद्या किंतु तो अविद्या का कार्य होने पर भी ये अविद्या का निवर्तक हो जाएगा और दृष्टान देते है वृक्षिक न्याय जब बिच्छू कहते हैं अपना जो बच्चे जब देता है वो बच्चे वो बिच्छू को खा लेते हैं मर जाते हो ऐसा कहते हैं ना फट जाता है ना? अच्छा वो मार देते हैं अर्थात अपने बच्चे ही उस माँ को मार दिए तो अभी टीकाकार इसको कहते हैं ये सब चुड़मणी का वाक्य यहाँ टीकाकार दे देते है न ही सतसुपी प्राणायाम कुरत सुक्ति दर्शन बिना तद विद्या दृश्यते सकड़ों प्राणायाम चाहे करे सुक्ति का दर्शन अगर नहीं किया तो सुक्ति का जो अज्ञान है और सुक्ति अज्ञान का कार्य क्या होता है रजत ज्ञान तो बैठे बैठे जितना भी प्राणायाम करे वो रजत ज्ञान नहीं चला जाएगा अज्ञा तो केवल कवल ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति होगी अन्य कोई उपाय नहीं है अविद्यावृत्ति तथ अपर विद्या संसार कारण इति स्वयं उत्वा ब्रह्म विद्या आह इति संबंध है इसीलिए अपर विद्या संसार कारण अविद्यावर्तकटे तो अपर विद्या संसार कारण अविद्याम निका न अपर विद्या अपर विद्या समास कैसे कहेंगे अपराध विद्या अपराध को अपर कैसे होगा गोश्री और कुसर्जन कहा सर्जन कर्मधार है जाति <laughs> ये कर्मधार है समास को पुंगत हो जाएगा अपर विद्या में संसार कारण अविद्या निवर्तक तत्व तो नहीं है यह अपर विद्या अविद्या का निवर्तक नहीं हो पाएगा इति स्वयं एव उक्त श्रुति स्वयं इसको तो कहेगी कह करके ब्रह्म विद्या को दिखाएगी ये भाष्य में तृतीय पंक्ति का आधार से आरंभ होगा परा परा विद्या भेद करण पूर्वकम अविद्या वर्तमान इत्यादि परा विद्या अपरा विद्या का भेद किया जाएगा बिल्कुल प्रथम खंड में ही आर होगा तो ये तथा परा कह करके ऋग्भेद इत्यादि कह देंगे आगे अथ पर अक्षर अधिकम अधिगम्यते परा विद्या वही है जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है इसी प्रकार की पर विद्या का भेद किया जाएगा करके आगे कहेंगे अविद्या से चल अविद्या में चलने से अविद्या का उपासना करने से, अनुष्ठान करने से से अनुष्ठान क्या होगा आगे फिर कहेंगे अविद्याया मंत्रे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमान्य परियंत, माना परियंत परियंत्र मूढ़े माना यह तो अविद्याम अंतरे वर्तमाना अविद्या में जो लोग रहते हैं अर्थात तो वही कर्म उपासना इत्यादि करते रहते हैं किंतु स्वयं धीरा पंडित मनमाना हम तो विद्वान मतलब हम तो ज्ञानी है शास्त्र में जहाँ विद्वान शब्द आता है ज्ञानी को कहा जाता है और शास्त्रीय विद्वान केवल है तो स्त्रोत्रीय कहा जाता है पंडितम्य माना अपने आप को इस प्रकार की मत पंडितम्य माना पंडितों में मकर कैसे निमित्त है, या? में, पर में, क्या है या खच चाहिए यहाँ खत कहा खस है, है? आत्म माने खेने आप को मानते हैं पंडितों अरुण करके यह मंत्र का फल दिखाएगा प्रथम तो पर विद्या अपर विद्या में भेद करके दिखाएंगे आगे अविद्या का फल भी दिखाएंगे ठीक है किंच परम पुरुषार्थ साधन ब्रह्म विद्या पर विद्यात्म निकृष्ट संसार फलत्व विद्या अपर विद्यात्म परम पुरुषार्थ का साधन ब्रह्म विद्या है इसलिए ब्रह्म को पर कहा जाएगा और निकृष्ट संसार फल देगा ये कर्म विद्या इसलिए कर्म विद्या को अपर विद्या कहा जाएगा जिसका फल ऊँचा है उस साधन को भी ऊंचा कहा जाएगा जिसका फल निकृष्ट है वो साधन को भी निकृष्ट कहा जाएगा तो परम पुरुषार्थ का साधन हो गया ब्रह्म विद्या इसलिए ब्रह्म विद्या को पर विद्या कहा जाएगा जा जा जा भगवान भी इसलिए गीता में कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या तो विद्या में तो अध्यात्म विद्या स्वयं परमात्मा है निकृष्ट जो संसार वो संसार रूपक फल तो है निकृष्ट संसार फल फल ये न, फलन, फलन कर्म विद्या है कर्म विद्या है इसलिए कर्म विद्या को अपर विद्या कहा गया कर्म कहने से और मानस उपासना दोनों दो नतः समाख्या बला विद्या साधन तो भाव अवगम्यत अभिप्रत आहख्या समाख्या, समाख्या अर्थात अगर हम प्रकृति प्रत्यय इत्यादि शब्द का विपत्ति का विचार करें तो भी पता चलेगा कि अपर विद्या जो है वो मोक्ष दे नहीं पाएगा क्योंकि तो उसका नाम ही तो अपर हो गया अपरता छोटा तो जो छोटा विद्या हो जाएगा और सबसे ऊंचा कैसे दे देगा समाख्या बलात्मा विपत्ति विचार तो करने से बलात विपत्ति बलात् मोक्ष साधनत्व अभाव अपर विद्या का मोक्ष साधनत्व नहीं है अपर विद्या मोक्ष का साधन नहीं है ऐसे पता चलता है भाष्य में पंक्ति हम लोग देख ली है आगे टीका कर्म जड़ा हा। तो कर्म जड़ा है कर्म शु जड़ा कर्म जड़ा जड़ जड़ में धातु है जल घात में जड़ पचा दिया जलो धातु है जलो धातने। धातने जो इतना लट्ठी लेकर के जल को मारना तो जल धातु का अर्थ होता है कि जल घातने पीटना तो डलई और अभेदात लो हो जाएगा ड तो हो गया जड़ तो जड़ शब्द का अर्थ हो जाएगा कि घातन करने वाला तो हानि करवाएगा घातक तो कर्म जड़ा कर्म सो जड़ा कर्म विषय में बुद्धि बुद्धि जड़ा था था था है। अर्थात आपने हिंदी लोग कहते हैं केवल ब्रह्म विद्या कर्त संस्कार कर्म स्वातंत्र पुरुषार्थ साधन ना तद तो अंतर श्रुत्या निराकृत मितया केवल ब्रह्म विद्या का मीमांसक लोग कहते हैं ब्रह्म विद्या कर्ता का संस्कार कराएगा तो इतना ही ब्रह्म विद्या का कार्य है कर्ता कोई तो यजमान बनकर के कर्म करने जा रहा है और ब्रह्म विद्या आकर के वहाँ क्या कहेगा आप महान है आप साक्षात व्यापक है जगत आप में अधिष्ठित है आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है अभी वो यजमान क्या होगा और थोड़ा फूल जाएगा अधिक कर्म करेगा तो कर्ता का संस्कार देख लीजिए संस्कार तो है विद्वान इत्यादि विद्या या यजमान संस्कारत्व तो शास्त्रीय तो बात कहा गया है क्योंकि शास्त्र कहता है कि विद्वान यजेत जिसको विद्या प्राप्त है वही कर्म करे तो अर्थात तो कर्म करने का अधिकारी वही होगा जो विद्या से संस्कृत हुआ है यह का संस्कार करेगी ये विद्या तो इसलिए कर्ता का संस्कार होकर के कर्म का अंग बनेगा स्वातंत्र पुरुषार्थ साधन है ये नहीं बनेगा यह जो ब्रह्म विद्या है वो स्वतंत्र रूप से कोई पुरुषार्थ नहीं देगा ये कर्म का अंग बनेगा कर्ता का संस्कार करेगा नहीं तो तो विद्वान कहने से लोग तो खांदो, खांदो को नहीं जो तो का से कर्मकांड ज्ञानकांड को को दो भाग नहीं करेंगे कर्म ज्ञानकांड ज्ञान कांड ये तो वेदांति लोग करेंगे तो उनका ग्रंथ में दो भाग नहीं करते कहीं वो इसको अर्थवाद में डालते है तो विद्वान विद्वान अर्थात वेद का जो अध्ययन किया है और वेद अध्ययन का फल हो जाता है अर्थ ज्ञान होना चाहिए वेद अध्ययन से अर्थ ज्ञान फल तत्व तो अर्थ ज्ञान होगा वेद का अध्ययन करने से तो वेद में कहते हैं वेद में जो है सब वेद है कर्मकांड ज्ञान कांड ऐसा कुछ ज्ञान कांड नहीं मानते अर्थवाद तो है ये कर्ता का संस्कार करवाएगा केवल ब्रह्म विद्या है हाँ ये तो टीका में यहाँ मीमांसा का कह रहा है इसके लिए टिप्पणी का प्रमाण दे रहे हैं कि ये कविता का संस्कार ये ब्रह्म विद्या कैसे होगा क्योंकि कहा जाता है कि विद्वान यजेता तो विद्वान यजेता अर्थात कितने विद्या उसका होना चाहिए कहते हैं कि जितना पढ़ना चाहिए उसका शोषा अध्ययन करेगा उसमें उपनिषद और कर्म, कर्म ऐसे कोई भेद नहीं है इसलिए विद्वान कहने से सब जाना है ये तो हो गया सूती प्रमाण टीकाकर अभी विवाद स्थलों को दिखा करके केवल ब्रह्म विद्या करता का संस्कार होगा क्योंकि जो कर्म विद्या है वो कर्ता का संस्कार नहीं है वो तो कर्म का अनुष्ठान करवाएगा इसलिए ब्रह्म विद्या करता का संस्कार को हो जाएगा जो कि हम कह दिया था पहले कर्ता का संस्कार कराएगा टिप्पणी कह दिए कि विद्या जिसको है वही कर्म करने के लिए अधिकारी है और ये जो विशेष करके ब्रह्म विद्या हो गया कहते हैं ये करता है तो थोड़ा अर्थवाद उत्साहित तो कर देगा अर्थवाद में जो इति कर्तव्यता अंश होता है ना कर्म कह देगा कि ये करना चाहिए किंतु फिर भी उसको आलस्य प्रमाद है नहीं कर पा रहा है अभी ब्रह्म विद्या आ करके उसका स्तुति कर देगी स्तुति कर देने से वो अप्रेरित तो हो जाएगा इस प्रकार के भी व्याख्यान दिया जाता है यहाँ तक जो टिप्पणी सामान्य कहती है कि विद्या है तो कर्म कर सकता है विद्या नहीं है तो कर्म नहीं कर सकता है विद्या कितनी होनी चाहिए कहते हैं अपने शाखा जितना है पूरा का ज्ञान होना चाहिए अपने शाखा में ज्ञान करने भी है पूरा है है। का ज्ञान होना चाहिए पुरुषार्थ साधन तो ब्रह्म विद्या में स्वतंत्र रूप से नहीं है सिद्धांत तो कह रहा है कि कर तो प्राप्ति साधनम तो पर परमात्मा अथवा परम परमो उस प्राप्ति का साधन कौन है कहते हैं ब्रह्म विद्या और वो सर्व साधन साध्य विषय वैराग्यपूर्वकम ब्रह्म विद्या तभी होती है जब सारे साधन साध्य से वैराग्य हो जाता है वैराग्यपूर्वकम तीन नंबर टिप्पणी वैराग्य अने वैराग्यादि संपन्नों अधिकारी सूचितव्य टीका में प्रथम पंक्ति में कहा था कि प्रयोजन संबंध अभी इस पंक्ति के द्वारा अधिकारी भी कहते हैं भाष्य में तो सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य जिसको है वही ब्रह्म विद्या में अधिकारी है अधिकारी भी कह दिया गया गुरु प्रसाद ल्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या भी गुरु प्रसाद से प्राप्त होता है चार नव टिप्पणी ब्रह्म विद्या में अने विषय सूचय अभी इस ग्रंथ में उपनिषद में कहते हैं ब्रह्म विद्या ही यहाँ का विषय है क्यों कहते है गुरु प्रसाद से प्राप्त होता है आगे मंत्र कहते हैं उसमें तभी तो विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी विषय चारों चीज यहाँ कह दिया गया भाष्य में टीका में ब्रह्म विद्या या कर्माग कर्मणो निंदा न स ब्रह्म विद्या अगर कर्म का अंग होगा तो कर्म का निंदा नहीं किया जाना चाहिए कर्म का निंदा कहाँ किया गया है कहते हैं आगे मंत्र मंत्री कर्म चित्रेदम आयात अच्छा पूरा मंत्री परीक्ष लोकांक कर्म चित कर्मणाचित चयन किया गया कर्म से प्राप्त होता है जो लोक कर्म फल तो कर्म फल इस लोक में अथवा तो परलोक में परीक्ष लोकान कर्म, निर्वेदं, निर्वेदं, हो। कर्म करने से क्या फल मिलता है, इसको करने से ही कर्म से होता है। आगे तद विज्ञान स गुरु में नास्ती अकृत कृत अकृत ब्रह्म कृत कर्मणा ना कर्म का निंदा कर दिया गया कि ब्रह्म प्राप्ति नहीं करवा पाएगा कर्म तो अगर कर्म मुख्य होता ब्रह्म विद्या उसका अंग होता तो स्वयं श्रुति क्यों कर्म का निंदा कर दी नहीं करना चाहिए तो टीका विद्या कर्म, कर्म का निंदा नहीं करना चाहिए न करु अंग प्रधानम आये प्रधान अंग का विधान करने के लिए प्रधान का निंदा कर देंगे तो ये कहते ना तत तो तो, छोटा चिड़िया को पालने के लिए बड़ा हाथी को जैसा कहते हैं ये तो तो जाने इस प्रकार की बुद्धि है तो यहां जो कर्मों का निंदा किया गया ये प्रमाण है कि ब्रह्म विद्या कर्मो का अंग नहीं है स्वतंत्र तो है आज यहां तक ओम,